और संभाविता दूसरा भाग ये एक सिक्का लो और उसे इस तरह उछालो कि वह तेजी से चक्कर खाता हुआ जमीन पर गिरे अगर गिरने पर अशोक स्तंभ ऊपर हो तो उसे चित और अंक वाली सतह ओपर हो तो उसे पट मानो की दौड़ एक खेल प्रयोग एक इस खेल को सब विद्यार्थी एक साथ खेलेंगे इस खेल में कम से कम बीस विद्यार्थी जरूर हो यदि तुम्हारी कक्षा में बीस से कम विद्यार्थी हो तो छठी व सातवी कक्षा के विद्यार्थियों को भी मिला लो याद रखो की उन्हें खेल व्यक्तिगत चार्ट बनाना समझाना पड़ेगा खेल की तैयारी के लिए तुम सब मिलकर खुले मैदान में जमीन पर एक एक कदम की दूरी पर पंद्रह समांतर लाइनें खींच लो हर लाइन इतनी लंबी खींचो कि उस पर सब विद्यार्थी थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक साथ खड़े हो सके बीच वाली लाइन को शून्य लाइन नाम दो शून्य लाइन की एक तरफ की लाइनों को क्रमवार आगे एक आगे दो आगे तीन और दूसरी तरफ की लाइनों को क्रमवार पीछे एक पीछे दो पीछे तीन इत्यादि नाम दो इस खेल में अपने अध्यापक या अध्यापिका को रेफरी बनावो खेल खेलने का ढंग शुरू में सब विद्यार्थी शून्य लाइन पर आगे एक लाइन की ओर मुंह करके बैठ जाइए सब विद्यार्थियों के हाथ में एक एक सिक्का हो रेफरी के सीटी बजाने पर सब विद्यार्थी अपना अपना सिक्का उछालें और देखें कि चित आया है या पट जिनका चित आया वे एक कदम आगे आगे एक लाइन पर और जिनका पट आए वे एक कदम पीछे पीछे एक लाइन पर जाकर बैठ जाये यह पहली चाल होगी अगले चाल में भी जब चित आए तो जिस लाइन पर खड़े हो उससे एक कदम आगे बढ़ो और जब पट आए तो एक कदम पीछे हटो हर बार रेफरी के सीटी बजाने पर सब विद्यार्थी एक साथ अपना अपना सिक्का उछाले और अगली चाल चले आगे या पीछे लाइन पर सबसे पहले पहुंचने वाला विद्यार्थी यह दौड़ जीत जाएगा और तभी दौड़ समाप्त हो जाएगी खेल का विवरण इस खेल का विवरण दो तरह से रखा जाएगा एक व्यक्तिगत चार्ट हर विद्यार्थी अपने अपनी चाल का विवरण विवरणी में दिए दौड़ चार्ट पर दिखाइए चार्ट भरने का तरीका एक उदाहरण के द्वारा नीचे समझाया गया है खेल शुरू करने से पहले एक विद्यार्थी ने अपनी स्थिति दिखाने के लिए शून्य लाइन की की आड़ी रेखा और की रेखा और शुरू में खड़ी के बिंदु पर एक मोटा बिंदु लगा लिया अब मान लो कि इस विद्या की चालों में क्रमशः चित चित पट चित पट पट पट पट, पट आए हर चाल के बाद वह जिस लाइन पर पहुंचा उस लाइन के आड़ी रेखा वा चाल क्रमांक की खड़ी रेखा के बिंदु पर उसने एक-एक मोटा बिंदु लगाया खेल खत्म होने पर उसने सब बिंदुओं को सरल रेखाओं से क्रमवार जोड़ दिया तुम्हें भी अपनी चालों का विवरण अपने चित्रपट दौड़ चाट पर ऐसे ही बनाना होगा चालों का विवरण दिखाने के लिए खेल खेलते समय अपने अपनी किटकापी हाथ में रखो और हर चाल के बाद चाट पर अपनी स्थिति का बिंदु लगाते जाओ